ओम सहना वो सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मीषा शांति शांति हा जी पिछले प्रसंग में कुछ पूछना हाँ है, में से में? हाँ जी बोलिए इक्कीस में हाजी हाँ मतलब जहां जहां द्रव्य में क्रिया होती है ठीक है ना वह वह द्रव्य एक देशी होता है और वो जो क्रिया हो रही है उसके बारे में कह रहे हैं तस् स्थान्तर प्राप्ति ही कर्मना भवति ही उस वस्तु में जो स्थानांतर की प्राप्ति एक जगह से दूसरे स्थान पर जो प्राप्त हो रहा है वो कर्म से ही हो सकता है ठीक है तो स्थान बदल रहा है तो कर्म के कारण से बदल रहा है और स्थान बदल रहा है इससे पता लगता है वो एक देशी है इसलिए यही कहना चाह रहे हैं जहां जहां क्रिया होती है वह वह, वह वस्तु मतलब जिस जिसमें क्रिया वह वह वस्तु एक देशी है हाँ जी पर अभिप्राय लेना है न मतलब पुनस्त परमात्मा विभूषण अपनी क्रियावान कर्मवान तो विभू होता हुआ भी क्रियावान है तो इससे इस ये कहना चाहते है वो किस प्रकार के क्रियावान है वो ये नहीं कहना चाहते है क्योंकि वदतो व्याघात कैसे करेंगे वो वदतो व्याघात नहीं कर सकता ना व्यक्ति वो ऐसा कहने का उनका अभिप्राय है ना वो अभिप्राय आगे बता ही रहे अगर वो अभिप्राय नहीं बताते तब तो वदतो व्याघात अलाएगा वदतो व्याघात समझते हैं आप क्या होता है बात तो हाँ अपनी बात को खुद नहीं खंडन कर सकते ना व्यक्ति वो ये कह रहे हैं तो उसका अभिप्राय को भी बता रहे हैं साथ में अगर अभिप्राय को नहीं भी बताता हो तो भी उस व्यक्ति का कुछ अभिप्राय अवश्य होगा और वो अभिप्राय को कहीं ना कहीं वो प्रकट करेगा अगर नहीं करता है तब दोष माना जा सकता है ठीक है और वो बोलते हुए अभिप्राय को भी प्रकट कर रहे हैं क्योंकि प्रेरित करता है प्रेरणा के रूप में वो क्रियावान है न कि स्वयं में कोई क्रिया हो रही है कोई इतना तो समझता है ना वो साधारण व्यक्ति तो है नहीं है विद्वान है बुद्धिमान है और विभु मानता हुआ उसको क्रियावान मान रहा है तो वो स्वयं में तो क्रिया तो नहीं मान सकते हो इसका मतलब दूसरे में दूसरे को क्रियावान करता इसलिए क्रियावान है क्रियाम प्रेरित क्रियावान ऐसा अर्थ ले लीजिये जी जी जो अंधकार तो तो प्रकाश, है है। मतलब प्रकाश नहीं है, है। तो अंधकार है।, है लेकिन वो भी जो दिखाई दे रहा है ना एक शेप में ही तो दिखाई दे रहा है ना वहाँ बहुत कम प्रकाश है यानी इतना मतलब जो यहाँ से जो सीधा सीधा जो प्रकाश आ रहा है ना उसको तो रोक लिया है इधर से उधर से इधर से थोड़ा बहुत तो प्रकाश तो वहां पर पड़ रहा है ना उसके कारण से वो भी दिखाई देता अगर कुछ भी प्रकाश ना हो ना आपको कुछ भी नहीं दिखाई दिखा दे सकता दिखा दिखा हाँ हाँ हाँ जी हाँ जी वो तो है ऐसा नियम नहीं, नहीं बना सकते है ना फिर तो फिर वो अंधकारी नहीं है ना वहां पर अंधकार भी बताना चाह रहे हैं ना अंधकार इसलिए बताना चाह रहे हैं वो जो सीधा प्रकाश जो वहां पर गिरना था और वो आवरक द्रव्य ने रोक लिया है अब वो प्रकाश नहीं है इस वजह से आपको वो छाया दिख रहा है इस रूप में ठीक है और आगे चले हा जी किसका इक्कीसवे का यह कहता है दिक कालो आकाशमच वैधर्म्यात वैधर्म्याणी दिशा काल और आकाश ये तीनों द्रव्य क्रियावान द्रव्यों से विरोध होने से यानी क्रियावान द्रव्यों से विपरीत होने से निष्क्रिय द्रव्य कहलाते हैं दिशा काल और आकाश क्रिया वाले द्रव्यों से विपरीत होने से निष्क्रिय द्रव्य कहलाते स्पष्ट हो गए चले हम बात करें आकाश जो है जिससे क्रिया होती है जिसमें हाँ जी हाँ जी तो फिर जिसमें क्रिया होती है उसको तो नहीं वो वो तो ठीक है उस अर्थ में तो आप ले ही सकते हैं आकाश में भी क्रिया हो रही है किसी और द्रव्य में वो आधार के रूप में है उसको उस रूप में आप क्रियावान तो कर सकते कह सकते हो लेकिन जब वास्तव में वस्तु की क्रिया का प्रसंग जब आएगा तब तो आपको निषेध करना पड़ेगा ना उस वस्तु में कोई क्रिया नहीं हो रही उस वस्तु में रहने वाली किसी दूसरी वस्तु में क्रिया हो रही है तो ये ईश्वर के द्वारा जिसके द्वारा क्रिया में क्रिया नहीं वो वही बात है जैसे आकाश के लिए वैसे आत्म, परमात्मा के लिए भी है वहां परमात्मा और आकाश में अंतर इतना सा है आकाश किसी को प्रेरित नहीं करता कर नहीं सकता पर ईश्वर ईश्वर में स्वयं क्रिया ना होता हुआ भी क्रिया ना होती हुई भी वो ईश्वर दूसरे को प्रेरित करके उसको क्रियावान बना सकता है बस इतना अंतर है इसलिए दूसरे को क्रिया देता इसलिए उसको क्रियावान कहा क्रिया का प्रेरक होने से क्रियावान और जड़ पदार्थ तो दूसरे को प्रेरित नहीं कर सकते हाँ चेतन के द्वारा प्रेरित होकर के प्रेरित अवश्य कर सकते ठीक है ना हाँ परंपरा से यानी मैंने किसी को धक्का दिया किसी जड़ पदार्थ को और उसने दूसरे को धक्का दिया ऐसा ऐसा तो हो सकता है लेकिन स्वतः वह स्वयं किसी दूसरे को धक्का नहीं दे सकता ये अंतर है अगला सूत्र देखिए 22वां सूत्र। बाईस कर्मा गुणाश्च व्याख्याता क्रियावत वैधर्म निरवयत्व क्रिया वाले द्रव्यों के विपरीतता से अर्थात निरवयत्व से कर्म भेदा गुणाश्च व्याख्याता कर्म भेदा यानि उत्षेपन अवक्षेपनादि पांच कर्म और चौबीस गुण इनके बारे में भी वैसा ही समझना चाहिए कि कर्म में कोई क्रिया नहीं होती है और गुण में कोई क्रिया नहीं होती है तेपी क्रियाशून्य संति, वे कर्म भी स्वयं क्रिया शून्य है वो गुण स्वयं क्रिया शून्य है अर्थात क्रिया केवल द्रव्य में होती है न गुण में होती है और न स्वयं कर्म में होती है ये बात कही जा रही स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ दिशाकाल आकाश के समान दिशा काल आकाश के समान कर्मों और गुणों में भी कर्मों और गुणों में भी क्रिया नहीं होती है हाँ जी हाँ गुण क्रिया को उत्पन्न है हां वो तो है द्रव्य भी और गुण भी कर्म कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता बस इतना अंतर है पुनः बोलिएगा निष्क्रियाम निश्क्रियाना समवाय कर्मभ्यो, कर्मभ्यो निषिध आपकी पुस्तक नहीं है क्या घर पे भूल के आए अच्छा काम किया आपने, तो ये ठीक है तो यहां से दूसरी पुस्तक ले लीजिएगा और क्या हो सकता है हाँ जी ये देखिए निष्क्रियानाम समवाया कर्मव्य निष्क्रियानाम है निष्क्रियाम द्रव्याणाम अद्रव्याणाम अद्रव्या अर्थात गुण यथा उभयोग्य समवाय कर्मभ्यो समय कर्म्य उत्क्षेपनाषिद्धस्क्रिया द्रव्याों का उसी को खोल करके स्पष्ट किया है अद्रव्याण नहीं नहीं निष्क्रिया द्रव्याण और अद्रव्यानाम गुणकर्मा गुणकर्माण एक तो निष्क्रिय द्रव्य है और अद्रव्य यानी जो द्रव्य नहीं कहलाते हैं यानी गुण और कर्म इन दोनों का निष्क्रिय द्रव्य और गुण और कर्मों का उभयम इन दोनों का भी यथा योग्य क्रम के अनुसार समवाय अर्थात समवाय संबंध कर्मभ्य कर्मों से कैसे कर्मों से उत्क्षेपनादि कर्मों से निषिद्ध निषेध है यानी तो निष्क्रिया द्रव्याणी दिख काल आकाशा तेषा समवाय संबंध उत्क्षेपनादि कर्मभ्यो हेतुभ्यो निषिद्धो वेदित ये कहना चाहते हैं यानी तो निष्क्रिया द्रव्यानी जो निष्क्रिय द्रव्य है वो कौन दिशा काल और आकाश इन तीनों का तेषाम इन तीनों का समवाय संबंध समवाय संबंध किन के साथ में उत्षेपनादि कर्मभ्य उत्क्षेपण अवक्षेपण रूपी पांच कर्मों से हेतुव्या इन हेतुओं से अर्थात इन उत्क्षेपनादि कर्मों से निषिद्धो वेदितव्या निषिद्ध है यानी कर्मों का और निष्क्रिय द्रव्यों के साथ में किसी प्रकार का संवाय संबंध नहीं है नित्य संबंध नहीं है जैसे सक्रिय द्रव्यों के साथ में कर्म का संबंध है ठीक है ना सक्रिय का मतलब है क्रियावान द्रव्य क्रियावान द्रव्यों के साथ में कर्मों का समवाय संबंध है ऐसे निष्क्रिय द्रव्यों के साथ क्रियाओं का समवाय संबंध नहीं है निषिद्ध है ये कहना चाहते ठीक इसी प्रकार से गुण और कर्मों से भी कर्म का समवाय संबंध नहीं है यानी कर्म में कर्म नहीं रह सकता इसलिए समवाय संबंध नहीं हो सकता ऐसे ही कर्म गुण में नहीं रह सकता इसलिए समवाय संबंध उनके साथ भी नहीं है जिस प्रकार से निष्क्रिय द्रव्यों में समवाय संबंध कर्मों का नहीं है उसी प्रकार कर्म का न, कर्म में और गुण में भी नहीं है ठीक है उत्क्षेपनादि कर्मा लक्ष्यी क्रियावताम द्रव्याणम एवं समवाय संबंधो बहती वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं उत्क्षेपनादि उत्क्षेपण पना, उत्क्षेपन अवक्षेपनादि जो पांच कर्म बताए हैं उन कर्मों को लक्षी लक्ष्यीकृत्या लक्ष करके उनको सामने रख करके क्रियावताम द्रव्याणाम क्रिया वाले द्रव्यों का एवं ही समवाय संबंधो बहती समवाय संबंध होता है क्रिया वाले द्रव्यों के साथ ही पांच कर्मों का समवाय संबंध होता है बाकियों के साथ नहीं फिर कह रहे हैं दिक काल खलु उत्क्षेपनादि कर्मानी भवंती सक्रिय द्रव्य समवेतानि। कहते हैं दिशा काल और आकाश इन तीनों पदार्थों में उत्क्षेपनादि कर्म तो होते हैं परंतु किन में सक्रिय द्रव्यों में इसलिए कह रहे हैं सक्रिय द्रव्य समवेता क्रियावान द्रव्यों में रहते हुए होते हैं साक्षात आकाश में कर्म नहीं हो रहा है साक्षात काल और दिशा में कर्म नहीं हो रहा है इन तीनों में रहने वाले क्रियावान द्रव्यों में क्रिया होती है तस्मात इसलिए दिक काल आकाशानाम संयोग संबंध आधारत्वेन अवतिष्ठते तस्मा इसलिए दिशा काल आकाश इन तीनों का संयोगह संयोग, संयोग संबंध इन तीनों का संयोग संबंध आधार के रूप में जरूर रहता है यानी आधार के रूप में संबंध तो है लेकिन संवाय के रूप में नहीं यथा स्पष्ट हो रहा है उदाहरण से समझा रहे हैं यथा पूर्वस्याम दिशी गत्वाडीया व उत्तरस्याम आगत कोई पक्षी है पूर्वस्या दिशि पूर्व दिशा में गत्वा वो चला गया या चली गई उड्डीया वहाँ वहाँ से उड़ गई फिर उत्तरस्याम आगता फिर उत्तर दिशा में वो पक्षी आ गई ठीक है ना ये दिशा में क्रिया हो रही है उसको लेकर के बता रहे हैं यानी दिशा में दिशा में क्रिया हो रही है लेकिन दिशा में स्थित द्रव्य में क्रिया हो रही है ऐसे ही चिरे नतः देर से गया काल में बताया जा रहा है काल में क्रिया हो रही है लेकिन काल में स्थित द्रव्य में क्रिया हो रही है चिरे नगता बहुत देर से गया ये व्यक्ति इदानी मेखो ये अब आए पहले आना चाहिए था इनको अब आ गए तो वर्तमान काल में बताया जा रहा है यानी भूतकाल में क्रिया हो रही उसको बताया वर्तमान काल में क्रिया हो रही उसको बताया आकाशे चंद्र ताराणाम भ्रमणम निरंतरम भवति आकाश में जो है चंद्रमा और नक्षत्रों का भ्रमण तो निरंतर होता ही रहता है इति संयोगो लक्ष्यते इन सब में संयोग संबंध लक्षित होता है अथ चे निष्क्रिया कर्मगुण तक्रिया तभी कर्मगुणवदि द्रव्य सह य समवाय समवाय सम्बंध स खलु कर्मेभ्यो हेतुभ्यो और एक बात कही जा रही है ये निष्क्रिया कर्म गुणाश्च जो निष्क्रिय हैं यानी जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है वो कौन है कर्म और गुण तेजाम का तथा कर्म गुणवत्म कर्म और गुणों से द्रव्य सह द्रव्यों के साथ में यह समवाया संवाय संबंध समवाय संबंध है स खलु कर्मभ्यो हेतुभ्यो निषेद कर्मो कर्मो रूपी हेतुओं से वो निषेध किया है उत्क्षेपनादि कर्मा लक्ष्य न भवति तो निवे कहते हैं उत्क्षेपनादि कर्मा लक्ष्यीत्य भवति वो जो संवाय है वो संवाय संबंध उत्क्षेपनादि कर्मों को लक्ष्य करके नहीं होता है किंतु सा तू नित्य एवं वो संवाय संबंध तो नित्य है सदा रहने वाला है यानी जिनके साथ संवाय संबंध है जिस सक्रिय यानी क्रियावान द्रव्य के साथ जो संबंध है वो नित्य है कर्म को ध्यान में रखकर के वो संबंध नहीं है द्रव्य को ध्यान में रख करके वो संबंध है।, है ऐसा समझना चाहिए सूत्रार्थ कौन सी हाँ ये कह रहे हैं अथचा एक और बात कहिए जैसे वहां क्रियावान द्रव्यों को लेकर के बात कहिए ठीक है थीके? तो ये कह रहे हैं और नहीं पहले निष्क्रिय द्रव्यों को लेकर के बात कही अब यहां कर्म और गुणों को लेकर के बात कही जा रही है अथच और एक बात ये निष्क्रिया कर्म गुनाश्च जो निष्क्रिय यानी कर्म भी निष्क्रिय है कर्म में कर्म नहीं होता है और गुण भी निष्क्रिय है गुण में भी कर्म नहीं होता है तो इनको निष्क्रिया गुण ऐसा कहेंगे यानी गुण और कर्म क्रियाहीन होते हैं यहां तक हो गया तेषाम ऐसे गुण और कर्मों का या ऐसे गुण और कर्मों के निष्क्रियानाम ऐसे निष्क्रिय गुण और कर्मों के तद्वद भी कर्म भी तदवद भी अर्थात कर्म भी कर्म और गुणों से युक्त द्रव्य ही सह द्रव्यों के साथ में कर्म और गुणों से युक्त द्रव्यों के साथ में यह समवाया जो संवाय संबंध है सह कलु कर्मेभ्यो येतुभ्यो निषिद्ध कर्म के कारण से तो निषिद्ध है द्रव्य के कारण से निषिद्ध नहीं है कर्म के कारण से निषिद्ध है इसलिए उत्क्षेपनादि कर्मा लक्ष्य कृत्य न बहुत वह संवाय संबंध उत्क्षेपनादि कर्मों को ध्यान में रख करके नहीं रहता है किन कि मतलब संवाय संबंध जिसके साथ हो रहा है ना वो कर्मों को ध्यान में रख करके नहीं हो रहा है कर्म तो क्या कहते हैं कर्म तो निष्क्रिय है ठीक है ना तो समवाय संबंध द्रव्य को ध्यान में रखकर के है द्रव्य का कर्म के साथ संबंध है द्रव्य का गुण के साथ संबंध है ठीक है ना पर कर्म के कारण से कर्म के साथ संबंध नहीं है क्योंकि कर्म में तो कर्म नहीं रह सकता ऐसे ही गुण में भी कर्म नहीं रह सकता इसलिए जो समवाय संबंध है यह कर्म को ध्यान में रख के कि किसी में नहीं रहता रहता है तो द्रव्य को ध्यान में रख करके रहता है ये कहना चाह रहे सकू कर्मभ्यो येतुभ्यो निषिद्ध वो कर्मों से निषिद्ध है वो संवाय समय यानी कर्म को ध्यान में रख करके नहीं रहता उत्क्षेपनादि कर्मा लक्ष्य कृत्य न बहुत उसी को खोल के स्पष्ट किया है उत्क्षेपनादि कर्मों को ध्यान में रख करके वो संबंध नहीं रहता किन्तु स नित्य एवं वो तो सदा से रहता है जिसके साथ भी संबंध रहता है वो सदा से रहता है कर्म को ध्यान में रख करके रह रहो, ऐसा नहीं ये कहना चाहे ठीक है सूत्रार्थ निष्क्रिया समवाया कर्मभ्यो निषिद्ध निष्क्रिय द्रव्यों निष्क्रिय द्रव्यों और गुण कर्मों का और गुण कर्मों का कर्मों के साथ कर्मों के साथ समवाय संबंध का निषेध है स्पष्ट हो निष्क्रिय द्रव्यों और गुण कर्मों का कर्मों के साथ संवाय संबंध का निषेध है किसका नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं। इधर उधर मत जाइएगा निष्क्रिय द्रव्यों का कर्मों के साथ में संवाय संबंध नहीं एक बात है फिर वैसे ही निष्क्रिय गुण और कर्मों का निष्क्रिय गुण और कर्मों का कर्मों के साथ संवाय संबंध नहीं ये तो हमने कर्म रखा ना जी रखेंगे तो तो क्या बनेगा तो भी नहीं होगा तो भी नहीं हो। क्योंकि कर्म गुण में भी नहीं रहता है जैसे कर्म कर्म में नहीं रहता ऐसे गुण में भी कर्म नहीं रहता इसलिए गुणों के साथ भी कर्मों का समवाय संबंध भी नहीं रहेगा कर्म कर्म का भी संवाय संबंध नहीं रहेगा ऐसे निष्क्रिय द्रव्यों का कर्म के साथ संवाय संबंध नहीं रहेगा यही तो सूत्रार्थ में लिखा है निष्क्रिय द्रव्यों और निष्क्रिय गुण कर्मों का कर्मों के साथ संवाय संबंध नहीं है या नहीं होता है ठीक है, और है। वो तो लिख दिया ना आपने हाँ फिर वो देखो सूत्रार्थ अभी आपको पकड़ में नहीं आया इसका मतलब नहीं आया ना अब अब मेरी ओर देखिएगा ये कहना चाहते हैं इसको अलग अलग समझ लीजिएगा एक ही सूत्र एक ही वाक्य में लिखवाया है इसलिए वो आपको पकड़ में नहीं आ रहा है इसको अलग अलग वाक्य बनाइए तीन वाक्य बन सकते हैं केवल सुनो पहले आप बाद में लिखते रहना निष्क्रिय द्रव्यों का कर्मों के साथ समवाय संबंध नहीं होता है हो गया किसके साथ संबंध नहीं होता है निष्क्रिय द्रव्यों का कर्मों के साथ संवाय संबंध नहीं होता है ऐसे ही गुणों के गुणों का कर्मों के साथ में संवाय संबंध नहीं होता गुणों का कर्मों के साथ संवाय संबंध नहीं होता अब लिख अब तीसरा वाक्य है कर्मों का कर्मों के साथ संवाय संबंध नहीं होता अब पकड़ में आ गए ये तीन वाक्य बन गए अब इन तीनों वाक्यों को एक ही वाक्य में हमने बनाया था निष्क्रिय द्रव्यों का और गुण कर्मों का और गुण कर्मों के साथ में हमने एक विशेषण जोड़ दिया था निष्क्रिय गुण कर्मों का जो कि सूत्र कहना चाहता है निष्क्रिय निष्क्रिय द्रव्यों का निष्क्रिय गुण कर्मों का कर्मों के साथ में समवाय संबंध नहीं होता है जी सक्रिय सक्रिय गुण कर्म नहीं होता अर्थापत्ति ये नहीं विशेषण इसके लिए भी लगा रहे हैं लगेषण के लिए हाँ जी के लिए लगा रहे हैं यानी गुण और कर्म निष्क्रिय ही होते हैं ये इसका अभिप्राय है ना कि इससे निष्क्रिय गुणों का कहने से अर्थापत्ति से सक्रिय गुण भी होते हैं ऐसा नहीं कहना चाहते हैं याद रखना <laughs> ये ये अर्थापत्ति नहीं निकलेगी संभव विचार नहीं है इसलिए नहीं लगता खुद कु, सूत्रकार लि, लिख रहे निष्क्रिया नाम सम्वय कर्मव्य निषिद्धा और उससे पहले भी ये थी ना न कर्मा गुनाश्च व्याख्या था है। उसके साथ नहीं एक बात बताइए आप ये बाईसवें सूत्र क्या करोगे बाईसवां सूत्र का अर्थ क्या करोगे बाईसवां सूत्र यही तो कह रहा है ना ये न पूर्वोक्त दिशा काल आकाश के समान कर्म और गुणों के साथ में भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए इससे ये निकलता है कि कर्म में कर्म नहीं रहता अर्थात पहले सुनो कर्म में कर्म नहीं रहता अर्थात कर्म निष्क्रिय होते हैं ठीक है ना ऐसे ही गुण में भी कर्म नहीं रहता है अर्थात गुण भी निष्क्रिय होते हैं बस ये है तो सिद्धांत एक निकला है निष्क्रिय कर्म और निष्क्रिय गुण यही सिद्धांत निकल, निकल रहा है ना गुण कैसे होते हैं निष्क्रिय होते हैं कर्म कैसे होते हैं निष्क्रिय होते हैं ये सिद्धांत है तो निष्क्रिय गुणों के साथ में कर्म संवाय के रूप में नहीं रहते हैं ऐसा कहने से अच्छा सक्रिय निष्क्रिय गुण का मतलब सक्रिय गुण भी होते होंगे ऐसा इसका अर्थापत्ति नहीं निकलता मैं यही कहना चाह रहा हूं विशेषण लगाया जाए फिर वही बात है विशेषण लगा सकते हैं विशेषण लगाया जाता है विशेषण नहीं लगा सकते ऐसा नहीं विशेषण लगता है दूसरा व्यक्ति निकाल सकता है ईश्वर निराकार है विशेषण दिया ना तो इसका थोड़ा अर्थापत्ति लगा ईश्वर साकार भी होता है ऐसा कोई अर्थापत्ति थोड़ा निकलेगी कोई मतलब ही नहीं है मानते देखिए मानने को कोई कल्पना से कुछ भी मान ले पर अर्थापत्ति ऐसी नहीं निकलती ना ईश्वर निराकार है तो ईश्वर का विशेषण हो गया निराकार तो इसका मतलब तो थोड़ा है कि साकार ईश्वर भी होता है अर्थापत्ति से आ, जीवात्मा एकदेशी है तो विशेषण है एकदेशी इसका मतलब जीवात्मा सर्वदेशी भी होता है ऐसे थोड़ा अर्थापत्ति निकलेगी केवल एक शब्दों को लेकर निराकार ईश्वर के उपास में करनी चाहिए और होते होते हैं हैं है पता लगता है कि साकार भी भी साकार भी भी सक्रिय की की ईश्वर उपासना नहीं करनी चाहिए केवल कथन कथन होता है ये तो, कथन तो, मात्र तो है। है। नहीं अर्थापत्ति से निकालते रहे ना पर यह केवल कथन मात्र है पर यथार्थता में कोई साकार ईश्वर नहीं हुआ करता हाँ, इस बात को समझ लो वो तो कथन किया जाता है ये भाषा का प्रयोग है की निराकार ईश्वर का ही निराकार ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए साकार ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए का मतलब जो ईश्वर नहीं है उसको ईश्वर मान करके उपासना नहीं करनी चाहिए ये इसका अभिप्राय होता है ना कि साकार ईश्वर भी कोई होता है उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं है हाँ जैसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए प्रकृति की उपासना नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रकृति होती है ईश्वर हाँ? की उपासना करनी चाहिए आत्मा की उपासना मनुष्य की उपासना नहीं करनी चाहिए ये तो बात चलेगा लेकिन जो वस्तु है ही नहीं है अर्थापत्ति से उसको आप नहीं निकाल सकते हो तो भाषा की दृष्टि से भले बोल देना उसमें कोई आपत्ति नहीं है और ऐसा बोला भी जाता है और ऐसे समझा भी जाता है पर यथार्था में ऐसी अर्थापत्ति नहीं होती है ये मेरा कथन तो है चलिएगा हम्म फिर वही बात आ गई ना आप वहीं पर आगे पहले जिसमें आप समझ नहीं पा रहे थे गुण में गुण नहीं होता और गुण में कर्म भी नहीं होता सक्रिय गुण नहीं होता कोई भी गुण का मतलब सक्रिय गुण बोलने का अभिप्राय ये होता है गुण में क्रियाकार माना जा रहा है गुण में क्रिया को मान रहे हैं आप तब सक्रिय गुण कहेंगे सक्रिय गुण होता ही नहीं है क्योंकि गुण में कोई चीज नहीं रह सकती है गुण में गुण नहीं रह सकता और गुण में क्रिया नहीं रह सकती गुण और क्रिया दोनों ही द्रव्य में रहते हैं वो निराश्रित है मतलब ये स्वाश्रित नहीं है वो अन्याश्रित पदार्थ जैसे आपने बोला कि संख्या गुण उस गुण के अंदर दिखाई देता है मैंने देखिये मैंने ऐसा नहीं बोला है संख्या गुण उसमें दिखाई देता है वो द्रव्य में होता है ये याद रखना गुण आप दिखाई दे रहा है हाँ तो गुण दिखाई दिखाई दे रहा है द्रव्य के कारण से ठीक है इसी तरह द्रव्य के कारण से उसके अंदर रूपत्व आ रहा है ठीक हाँ तो है क्या बोलना आपने द्रव्य के कारण रूपत्व द्रव्य के कारण से आपको गुण दिखाई देने लगा द्रव्य के कारण से गुण दिखाई दे रहा है ठीक है ठीक है इसी प्रकार द्रव्य के कारण जैसे द्रव्य सक्रिय है इसी तरह गुण भी सक्रिय उसका माना ऐसा ऐसा नहीं बोला जाता ना ऐसा कोई सिद्धांत माना जाता है आपके कहने से मेरे कहने से बात नहीं बनेगी ना जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो शास्त्र के अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूं अगर आप जो कहना चाहते हैं तो उसका तो शास्त्र प्रमाण तो दो आपका ये कथन मात्र है मेरा केवल कथन मात्र नहीं है मेरे पीछे प्रमाण है आप, सम, आप समझाओ मेरे को मेरे कोई आपत्ति नहीं मैं ये ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप आप उचित कह रहे हो फिर भी मैं आपको खंडित करना चाह रहा हूं या आपको दबाना चाह रहा हूँ मेरा ऐसा कोई भी प्राय नहीं है अगर आप ये कहना चाहते हैं सक्रिय गुण होते हैं तो कोई आपको उदाहरण दो शास्त्र प्रमाण दो कितने लोग के? तो पांच लोग के। हाँ ठीक है पांच पांच पांच क्या पांच द्रव्य क्यूँकी वो पांच संख्या पांच संख्या है संख्या क्या संख्या गुण है नहीं ये ये भ्रम हो रहा है आपको यही तो आपको समझना है यही तो आपको समझना है ये तो आप शब्दों से उलझाना चाह रहे हो आप मेरे को मैं उलझने वाला नहीं हूँ ये जो पांच जा रहे हैं तो ये जो कहा जा रहा है पांच व्यक्ति जा रहे हैं कोई नहीं कहता पांच गुण जा रहे हैं पांच संख्याएं जा रही है ऐसा कोई नहीं कहता तो व्यवहार में पांच व्यक्ति जा रहे हैं पांच देखो मेरे मेरे पास में पांच संख्या है ऐसे जो बोले जाता है वो व्यवहारिक भाषा है वहां पर वो पांच संख्या के साथ पांच द्रव्य होंगे क्योंकि संख्या द्रव्याश्रित होता है होती है स्वतः नहीं होती है संख्या जहां भी ऐसा बोला जाता है उसका अभिप्राय ही द्रव्य होता है लेकिन भाषा में ऐसा बोलते हैं केवल भाषा में बोलने कारण से उसको आप सही माने ये कोई नियम नहीं है क्योंकि शास्त्र इसका अनुमति नहीं देता है शास्त्र यही कहता है गुण में गुण नहीं रहता ऐसे ही गुण में कर्म नहीं रहता ये तो ठीक है गुण में कर्म नहीं रहता ये तब कह रहे कि जब निष्क्रिय गुण और कर्म अर्थात जो सक्रिय उसमें तो होता है लेकिन निष्क्रिय में नहीं होता ये ये आप कह रहे हो नहीं आप अर्थ में अर्थापत्ति कैसे निकालते हैं आप जब वो सिद्धांत यह कहता है गुण में गुण नहीं रहता है तो सक्रिय गुण हो ही नहीं सकता सक्रिय गुण कह ही नहीं सकते आप जब गुण में गुण नहीं रहता जब सिद्धांत स्थिर कर दिया तो आप सक्रिय गुण कैसे कह सकते हैं हाँ निष्क्रिय गुण इसलिए कहते हैं वो कहना चाहते हैं कि गुण में कोई क्रिया नहीं रहती ये बताना चाहते हैं ऐसे ही निष्क्रिय गुण है ऐसा बोल करके ये कहना चाहते हैं कि गुण में क्रिया नहीं रहती है और सक्रिय निष्क्रिय कर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि कर्म में कर्म नहीं रहता ये तो बताना चाहते हैं पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि निष्क्रिय कर्म है तो सक्रिय कर्म भी होता है और निष्क्रिय गुण है तो सक्रिय गुण भी होता है ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं तो आपको जो एक वस्तु दिखाई दे रही है बोल रहे हो लेकिन तात्विक रूप में जैसे अग्नि का रूप ऐसा जो बोला जा रहा है ना मैं वैशे दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ योग की दृष्टि से बोल रहा हूँ अग्नि का रूप ये तो समझने के लिए भाषा के व्यवहार के लिए बोला जा रहा है अग्नि का रूप वैसे अग्नि और रूप कोई अलग नहीं है वहां अग्नि ही रूप है रूप ही अग्नि है वहां की भाषा में फिर भी वहां अग्नि का रूप ऐसा बोल करके वो समझाने के लिए बोला जा रहा है वो व्यवहारिक भाषा है जिसको विकल्प वृत्ति कहते हैं ऐसे ही यहां पर ये जो पांच संख्या है कितने ब्रह्मचारी है पांच है तो ये पांच संख्या में नहीं है है विकल्प वृत्ति है ये पांच पांच द्रव्यों में है ऐसे एक रूप है देखो कहा चार पांच रूप है बस एक ही तो रूप है काला काला है बस और कोई रूप नहीं एक ही रूप है तो यहाँ एक को रूप में आरोपित किया जा रहा है ये भ्रम है ये विकल्प वृत्ति है वो रूप, एक रूप मतलब एक संख्या रूप में नहीं है वो रूप भी द्रव्य में है और वो एक संख्या भी द्रव्य में है लेकिन हम आरोपित करते हैं उस एक को रूप में इसलिए एक रूप दो रूप सात रूप ये जो बोला जाता है ना सात कलर हैं ये है सात संख्या को आपने गुण में आरोपित किया है जबकि वो गुण में नहीं है वो सात है वो द्रव्य में है लेकिन भाषा में ऐसा बोला जाता है जी ठीक है इसको मान जो भी आप उदाहरण दिए की में रूप और अग्नि क्या मतलब लोहा बोला कि रूप और अग्नि को अलग-अलग नहीं आता एक तो तो तो तो ऐसा है आपने पढ़ा है ना कहीं उद्बुद्ध रूप होता है अनुद्वु रूप होता है पढ़ा था ना आपने इसी वैशिष्ट में तो पढ़ा दूसरे अध्याय में उद्बुद्ध रूप अनुद्वु रूप उष्णता तो है जैसे शरीर गर्म है पर अग्नि नहीं दिखाई दे रही है वह अनुद्वु है यानी उस अग्नि का जो रूप गुण है वो अनुद्वुद्ध है केवल उष्णता उष्णता है देखो व्यवहार में जो बोला जाता है उस व्यवहार को सर्वत्र आप उस रूप में नहीं समझ सकते वो तो भाषा समझने के लिए है समझाने के लिए है तत्वता वो भाषा नहीं लागू होती है क्यों जी पकड़ में आ रहा है ना मतलब अग्नि का रूप रूप और अग्नि अलग नहीं है अग्नि ही रूप है तो आपने कहा शरीर गर्म है भाई गर्म है तो रूप भी दिखना चाहिए उसका नहीं दिखेगा क्योंकि उसका रूप अनुद्वु है उद्बुध नहीं है इसलिए नहीं दिखाई देगा और देखिएगा जब भयंकर गर्मी पड़ती है ना तो जमीन भी गरम और पत्थर भी गरम हर चीज गरम होता है उसमें से ऐसे पत्थर जब गरम होता है ना बहुत ज्यादा तो उसमें से प्रकाश प्रकाश के साथ जब ऊपर से प्रकाश गिर रहा है और उसका जो पत्थर पर पड़े हुए जो प्रकाश है वो भी रिफ्लेक्शन होकर के वो भी आ रहे हैं तो दोनों के संयोग से वहां पर आपको प्रकाश निकलता हुआ दिखता है हाजी वो एक अलग बात है पकड़ में आ रहे हैं ना तो वो आ, पर कुछ उद्बुद्ध होता है कुछ अनुद्वु होता है उसमें कोई बात ही नहीं चले हम आगे हाँ जी आपको कुछ पकड़ में आया या नहीं आया आधार नहीं नहीं वो कोई भी आधार नहीं है उसका धुएं के, तो के नहीं होने पर नहीं होती है। तो अनर्थापत्ति हर जगह अर्थापत्ति नहीं लग सकती है ना वो तो सिद्धांत को ध्यान में रख करके ही बोला जा रहा है कि गुण में गुण नहीं रहता गुण में कर्म नहीं रहता इसलिए उसको निष्क्रिय कहा जा रहा है तो इससे अपने आप को समझ लेना है फिर भी कोई अर्थापत्ति लगाता है तो अर्थापत्ति ने अनर्थापत्ति ने जी, है धुआ होता है सिद्धांत मैं जहाँ इसकी अर्थापत्ति निकलती है क्या क्या जहाँ जहाँ धुआं होता है ये इसकी निकल रही उल्ट, उल्टी निकाल रहा हूँ जहाँ जहाँ धुआं होता है उसकी तो अर्थापत्ती निकलनी चाहिए वहाँ वहाँ पर अग्नि नहीं होनी चाहिए अर्थापत्ति जरूर नहीं ने, नहीं नहीं इसी वक्त नहीं एक उल्टा हो गया अब जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है ठीक है ना तो कोई अर्थापत्ति निकाले धुआं नहीं है वहाँ वहाँ पर भी अग्नि होनी चाहिए नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिएगा जहां जहाँ धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है ठीक है ना कोई अर्थापत्ति निकालने लग जाए निकालने जाए जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं भी होता है ऐसा पहले मेरी बात को सुनो अगर ऐसा कोई अर्थापत्ति निकालने निकालने लगे तो ऐसी अर्थापत्ति नहीं बनेगी क्योंकि जहां जहाँ अग्नि हो वहां वहां धुआं हो कोई जरूरी नहीं है नहीं मुझे बताइए इस अर्थापति में दोष क्या आएगा? आपका है आपका ये है सिद्धांत जहां जहाँ धुआं होता है वहां वहाँ अग्नि होती है जी मैंने अर्थापति निकाला कि जहां जहाँ अग्नि नहीं होती है ना वहां वहां धुआं भी नहीं होता जहां जहाँ अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं नहीं होता है इस अर्थापति में क्या दोष तो है जहां जहाँ अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होती है नहीं वो तो ठीक है वो तो, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं।, जा नहीं।, नहीं है में क्या दोष है ये तो वि, विपरीत है व्यतिरेक है, है।, वि, है ये व्यतिरेक है अर्थापत्ति तो होती है जैसे बादल के होने पर बरसात होती है तो अर्थापत्ति नहीं कि बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है ये अर्थापत्ति है तो इसमें ये लगेगा की धुआं पर भी अग्नि नहीं होनी चाहिए हाँ जी धुए का ना होने पर अग्नि भी नहीं होती है अर्थापत्ति भेद नहीं है प्राप्ति ही आपत्ति इधर उधर मत जाइए नहीं ठीक है अर्थात आपद्य अर्थापत्ति मैं शब्दों की मतलब नहीं हुई तो अर्थ से ही कह रहे हैं कोई बात नहीं है अर्थात आपद्यते अर्थापत्ति हम मान रहे है हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति लगाओगे तो नुकसान होगा इस बात को समझ लीजिएगा अच्छा अच्छा मान लीजिए अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति कहा हो रही है ये कैसे सिद्ध करोगे किसी अन्य प्रमाण से सिद्ध करोगे ना आप तो कह रहे हैं जी अर्थापत्ति तो निकल रही है और मैं कहता हूँ नहीं निकल रही है तो दोनों में बीच में मत बोलिएगा आप कहते हैं अर्थापत्ति निकल रही है और मैं कहता हूँ अर्थापत्ति नहीं निकल रही है तो दोनों में भेद हो रहा है ना तो इसका समाधान आप किसी अन्य प्रमाण से ही तो दोगे प्रमाण से पहले आपको व्यभिचार मिल रहा है तब तो ठीक है जब व्यभिचार नहीं मिल रहा है तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा ना अभी तो व्यभिचार में दिखाई रहा हूँ आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि गुण में क्रिया होती है नहीं ये तो आपका कथन हो ना कोई प्रमाण तो दो ना अब ये तो आप अपने कथन को आपने बता दिया था कि वो मैं मेरा, मेरी बात नहीं है वो प्रमाण की बात है आप प्रमाण की बात, बात बोलते ही नीचे सिर कर लेते हो और उत्तर नहीं देते हो ये गलत बात है मैं मैं कह रहा हूँ एकत्री दिखता है ये जो बोल रहा हूँ ना एकत्व दिखता है वो द्रव्याश्रित होकर के दिखता है एकत्व और वो मैं अपने शब्दों से थोड़ा बोल रहा हूँ अपने शब्द थोड़ा मिलाव रहा हूं मैं वो तो दर्शन की बात है प्रमाण की बात है मतलब कर्म दिखता है द्रव्य दिखता है परिमाण दिखता है ये जो बोला जा रहा था ना वहां पर प्रमाण में उसके आधार पर मैंने बोला है मेरे अपने वचन थोड़े हैं अगर आप कोई प्रमाण का वचन आप मेरे सामने रखेंगे तभी तो मैं स्वीकार करूंगा ना केवल आप अपने वचन को बोलेंगे नहीं सक्रिय गुण भी होते हैं जी होते हैं जी मैं आप कितने ही बोलते रहो मैं कैसे मानूंगा कोई प्रमाण तो आपको देना पड़ेगा ना ये मैं कहना चाह रहा था ठीक है अगर और विचार कर लेना इस पर और बात जितनी भी होती है ना बातें जितनी भी होती हैं इन बातों को करते हुए कभी भी मन में कोई ऐसी बात को नहीं लाना कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है देखो मैं आ, मेरी बात को दबाई जा रही अगर आपके मन में ऐसा होता हो तो कभी इस बात को मन में नहीं लाना मैं आपकी बात को नहीं मानना चाहता हूँ ऐसा नहीं है अगर प्रमाण आप लाएंगे तो मैं स्वीकार करूंगा आपने कितने बार प्रमाण बताते हैं तो मैं ठीक बात है उसको मैंने अपनी बात को बदला नहीं बदला ऐसा तो मैं कोई अड़ना नहीं चाह रहा हूं कि आप प्रमाण लाओ तो भी मैं नहीं मानूंगा ऐसा तो कभी शायद मैंने नहीं किया होगा प्रमाण आप देते ही मैं उसको स्वीकार कर लूंगा मेरे क्या पत्ति है अब आगे बढ़े परंतु निष्क्रियानाम संवाय कर्मभ्यो निषिद्धा इसको बताने के बाद कह रहे हैं परंतु कारणम तू असमो गुणा बोलिएगा कारणम तु असमवायिनो गुणा निष्क्रिया कर्म समय ना गुनाहा। गुनाहा। ये बात तो कही चुके हैं निष्क्रिय निष्क्रिय द्रव्यों का कर्मों के साथ में समवाय संबंध नहीं है तेना सक्रियानी द्रव्यानी समवाय कारणी कर्म उससे ये आर्थापत्ती निकाली जा रही है यहाँ पर सक्रिय द्रव्य ठीक है ना जहाँ हो सकता है वही निकालेंगे ना आपके क्यों रहे वही बात है यहाँ मतलब एज जो कोई नियम नहीं है यहाँ निकालेंगे तो सब जगह निकाला जाए जहाँ नहीं निकल सकता वहां जबरदस्ती क्यों निकालेंगे जो मेरे पूछा जा रहा है वो क्या है आपके पास हेतु अच्छा इसका आधार क्या है बता देते हैं जब यही निकाल रहे हैं नहीं ये इसलिए निकाल रहे हैं जहां निकल सकते तो निकालेंगे ना आप निकाल सकते तो निकाल के दिखाइए प्रमाण दीजिएगा ऐसा है तो कह रहे हैं जो निष्क्रिय द्रव्यो में द्रव्यों का कर्मों के साथ संवाय नहीं होता है तो तेना उससे स्पष्ट होता है सक्रियानी द्रव्यानी जो सक्रिय द्रव्य हैं क्रियावान द्रव्य है समवाय कारण आर्म वो सक्रिय द्रव्य समवायि कारण होते हैं कर्मनाम कर्मों का कर्मों का सक्रिय द्रव्य समवायि कारण होते हैं ये इसका शब्दार्थ हो जाएगा निष्क्रियानी द्रव्यानी गुणानाम नाम समवायि कारण गुण सह समय संबंधवत्वात् कहते हैं निष्क्रियानी द्रव्यानी जो निष्क्रिय द्रव्य है वो द्रव्य गुणानाम, गुणों का समवायी कारणानी समय कारण होते हैं निष्क्रिय द्रव्य गुणों का समवायी कारण होते हैं हा गुणों का समवायि कारण होते हैं फिर कह रहे हैं गुण ही सह समय संबंधवत्वा गुणों के साथ में समवाय संबंध होने के कारण से आपने बोला हा जी पहले आपने बोला निष्क्रिय द्रव्यों का का कर्मों करौक के साथ संबंध नहीं होता। हा जी हा जी तो तो तो आपने बोला निष्क्रिय का कारण। नहीं नहीं निष्क्रिय द्रव्यों का गुणों के साथ में समवाय संबंध है ना वह तो कर्म के साथ समवाय संबंध का निषेध किया है अब मेरी और सम... देख लीजिए एक बार आ, ये नहीं कई बार गुण कर्म गुण कर्म आता है तो एकदम वो बात बैठती नहीं है वो ये कहना चाह रहे हैं निष्क्रिय द्रव्यों में कर्म तो नहीं रह सकते ठीक है ना तो इसलिए निष्क्रिय द्रव्यों का कर्म के साथ संवाय संबंध नहीं होता है वो वहां पर बताया ऐसे ही गुणों के साथ में भी कर्मों का संबंध नहीं होता समवाय संबंध वो भी निषेध किया है यहां ये कहना चाह रहे हैं निष्क्रिय द्रव्यों में गुण तो रहते हैं कर्म तो नहीं रह सकते कर्मों का समवाय संबंध तो निषेध कर दिया पहले वाले सूत्र में चौबीसवें भीथ, सूत्र में गुणों के साथ में समय संबंध को बताया जा रहा है निष्क्रिय द्रव्यों में तो गुण तो रह सकते हैं ना जैसे दिशा काल आकाश इनमें तो गुण तो रहेंगे ना जैसे दिशा काल में परत व गुण है ठीक है ना आकाश में क्या गुण है शब्द गुण है ठीक है ना तो निष्क्रिय द्रव्यों में गुण तो रहते हैं इसलिए निष्क्रिय द्रव्यों का गुणों के साथ संवाय संबंध होता है ये बात यहां पर बताया जा रहा है अब पकड़ में आ गए वा, वाक्य दोबारा देख लीजिएगा आप निष्क्रिया गुणानाम गुणा नाम समवायी कारण द्रव्य जो है गुणों का समवाय कारण होते हैं क्यों होते हैं गुणों के साथ में संवाय संबंध उनका होने से परस्पर आप आपस में संबंध है अब कह रहे हैं उभय श्याम गुणकर्म नाम तद आश्रयभूता सक्रिया द्रव्याणी उभय श्याम दोनों का दोनों कौन गुण कर्म गुण और कर्मों का तद आश्रय आश्रयभूता सक्रियानी द्रव्यानी इन दोनों का आश्रय स्वरूप सक्रिय द्रव्य होते हैं यानी क्रियावान द्रव्य जो है गुण और कर्मों का समवाय कारण होते हैं इसलिए कह रहे हैं सक्रियानी द्रव्य समवाय कारण <coughs> क्रियावान द्रव्य गुण और कर्मों का समवाय कारण बनते हैं का हाँ जी जो सक्रिय द्रव्य है वो कर्म का कर्मों का भी और गुणों का भी दोनों का स्पष्ट हो गया अब एक अगली बात है जो सूत्र की बात है वो यहां से प्रारंभ हो रही है ये तो सारी भूमिका है सूत्र की बात जो समझ में आने वाली ये है निष्क्रिया गुणा तू कर्म प्रति कलु असमवायी कारणानि संति जो निष्क्रिय गुण है यानी गुण गुणों में कर्म नहीं रह सकता इसलिए वो कैसे गुण है निष्क्रिय गुण है ठीक है जी तो जो गुण है वो गुण कर्म प्रति कर्म के प्रति खलु असमवय कारणानी संति वो असमवय कारण बनते हैं गुण जो है कर्म के लिए असमवय कारण बनते हैं समवाय कारण नहीं बन सकते पकड़ में आ रहा है हाँ जी गुण जो है कर्म के प्रति असमवाय कारण बनते हैं समवाय कारण नहीं बन सकते क्यों नहीं बन सकते क्योंकि कर्म गुण में नहीं रह सकता पर कर्म के प्रति असमवाय कारण बन सकता है कहीं कर्म हो रहा है तो गुण कारण बन रहा है उस कर्म के लिए इस संयोग से विभाग से वेग से कर्म उत्पन्न होता ही है ना तो वहां वो गुण उन कर्मों के असमवाय कारण बनते हैं ऐसे क्या बन रहे हैं क्या समवाय कारण कारण तो कोई नहीं बन रहा है यह असमवाई कारण की चर्चा है गुण जो है कर्म के प्रति असमवाय कारण होते हैं ये इसका मतलब है द्रव्यम प्रति गुणम प्रति तू संति ही विवेकः फिर दूसरी बात कही द्रव्य के प्रति और गुण के प्रति तो होते ही हैं। ये कोई बताने वाली बात ही नहीं उनके साथ तो होते ही हैं। पर यहां कर्म के प्रति भी होते हैं यह बताना चाह रहे हैं मतलब द्रव्यों की उत्पत्ति में गुण तो असमवय कारण होते ही हैं, और गुण की उत्पत्ति में भी गुण असमय कारण होते ही हैं। ये तो सिद्धि है पर यहां बताना चाह रहे हैं कर्म के प्रति भी गुण असमवाय कारण होता है ऐसा जी कार्य प्रति असम कारण है द्रव्य प्रति भी कारण होगा निष्क्रिय गुण क्या क्या निष्क्रिय गुण कर्म के प्रति कारण असम तो इसका निष्क्रिय गुण द्रव्य के प्रति भी असम कारण है हाँ जी हाँ जी निष्क्रिय गुण गुण के प्रति भी असम कारण है तो गुण का कैसे मतलब गुण जो है द्रव्य के प्रति असमवाय कारण कैसे बनता है तो अभी उदाहरण दे रहे हैं समझ में आ जाएगा सीधा यथा उदाहरण दे रहे हैं तंतु संयोग द्रव्य वस्त्रस्य वस्त्र से बन गए ना हाँ संयोग रूपी गुण द्रव्य की उत्पत्ति में असमवाय कारण है ठीक है ये ये केवल वो विशेषण से थोड़ा सा समस्या आ रही है निष्क्रिय गुण निष्क्रिय गुण कहते ही दिमाग में वो बैठ नहीं पा रहा है ना निष्क्रिय विशेषण जो है ना जम नहीं रहा है मुख्य बात है अगर मैं ये बोलूं गुण द्रव्य के प्रति असमवाय कारण होता है तो इनको कोई समस्या नहीं होती पूछते भी नहीं तब भी क्यों हो सकता है क्योंकि वो पढ़कर के आई है ना गुण द्रव्य के प्रति असमवाय कारण बनता है पढ़कर के आई है ठीक है मतलब वस्त्र की उत्पत्ति में संयोग जो है असमवाय कारण बन रहा है सीधी सी बात है किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति में संयोग असमवाय कारण होता है तो यही बताएं तंतु संय तंतु संयोग द्रव्य अर्थात वस्त्र से कारण संयोग विभाग वेगाह अब देखिएगा संयोग विभाग वेगाह शब्द से असमवाय संयोग विभाग और वेग जो है ये शब्द के असमवाय कारण है यहां गुण गुण के प्रति असमवाय कारण बताया बाने वेगा कर्मनो असमवाय कारणम बाण में जो वेग है वो कर्म का असमवाय कारण है ये गुण कर्म के प्रति असमवाय कारण भी बताया तो गुण तीनों के प्रति असमवाय कारण को यहां पर स्पष्ट किया है हम्म तंतु वाले घटा तंतु संयोगो द्रव्यस्य इसमें संयोग असमवां तंतु वाला उदाहरण क्या तंतु वाले उदाहरण से गुण संवाही कारण होता है तंतु तंतु तंत्र तो द्रव्य है उसके साथ कैसे घटाओगे कारण गुण तो के थे तंतु रूप तंतु रूप में तो ठीक है तो तंतु रूप, तंतु रूप में जो रूप आया है उसका असमवाई कारण वस्त्र तंतु रूप असमवाई कारण है वस्त्र रूप के वस्त्र के रूप के वो अलग बात हो गई ठीक है सूत्रार्थ गुण कर्म के प्रति असंवाय कारण होते हैं गुण कर्म के प्रति असंवाय कारण होते हैं मैं सोच रहा था कि छठाध्याय के भी कुछ सूत्र करूंगा लेकिन यह तो पहले पांचवे अध्याय कहीं पूरा नहीं हो रहा है हो गया स्पष्ट अगला सू तो चले बोलिए गुण दिख व्याख्या कौन सा हाँ ये तो कोई बात नहीं है गुण तुल्या दिख खलु व्याख्याता विज्ञाया गुणों के समान दिशा को भी समझ लेना चाहिए क्या समझ लेना चाहिए गुणवत् कर्म प्रति गुणवत् कर्म प्रति दिग्वि असंवाय कारण मस्ती ये गलत लिखा है इसको काट ही दीजिएगा आप गुन, गुणवत् कर्म प्रति दिग असंवाय कारण मस्ती हाँ इसको निमित्त कारण करना चाहिए नहीं नहीं नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है असमय कारण देना ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि द्रव्य तो असम कारण बनता ही नहीं है केवल दिशा जैसे गुण भी कारण बनता है वैसे ही गुणों के समान दिशा भी कारण बनता है बनती है बस ये बताना है क्या कारण बनती बनती है दिशा वो अलग बात हो गई दिशा के प्रति ये कहना चाहते हैं गुण ही दिग्व्याख्या गुणों के समान दिशा भी कारण बनती है बस इसका ये अर्थ है जैसे गुण कारण बनता है बनता है वैसे दिशा भी कारण बनती है बनती वो तो निमित्त कारण बनेगी यह किसी का समवाय कारण बनेगी या किसी का अनियमित कारण बने कारण बनेगी बस ये नहीं जुड़ सकते ना क्योंकि द्रव्य तो असमय कारण वो तो ही नहीं है कारण बताना मतलब कारण बनते हैं बस इतना बताना निमित्त कारण निमित्त की चर्चा है केवल निमित्त कारण को समझाना चाहते हैं जैसे है, कारण को बताया असंवय कारण को बताया अब निमित्त कारण को बता रहे हैं, ऐसा हम कारण नहीं सम्वय कारण को समझाया पहले तेईसवें सूत्र में फिर चौबीसवें में, में असमवाय कारण को समझाया अब निमित्त कारण को समझा रहे ऐसा निमित्त कारण समय तो गुणों का बनेगा ही बताना वो मुख्य समवाय को बताना मुख्य नहीं है पर प्रसंगवश जो है समवाय को बताया असमवाय को बताया अब निमित्त को बता रहे ऐसा अब पूर्वस्या उदितः पश्चिम अस्तंगतः पूर्व दिशा में सूर्य उदित होकर के पश्चिम दिशा में जाकर छिप जाता है ठीक है इत्यादि कर्म प्रवृत्ते कर्म की प्रवृ, प्रवृत्ति के लिए यहां दिशा जो है निमित्त कारण है ये जो पूर्वश्याम उदिता पश्चिमश्याम अस्तंगता ये जो कर्म हो रहा है ना इस कर्म के प्रति दिशा एक कारण है वो निमित्त है पकड़ में आ गए सूत्रार्थ गुणों के समान दिशा को भी कारण मानना चाहिए या ऐसे भी लिख सकते हैं गुणों के समान कर्म के प्रति दिशा को भी कारण मानना चाहिए कर्म के प्रति दिशा को भी कारण मानना चाहिए कारण मानना चाहिए तो वो निमित्त कारण लिख सकते स्पष्टीकरण के लिए दिशा को बताकर के काल को भी बताया जा रहा है अथ अच्छा काल हा। अब काल भी कारण बनता है बोलिए कारण न काल प्रातः साय मास वसंतादि कालो वस्तुना उत्पत्ति प्रभृति कर्मण क्रियमाण कर्मण कारण कारण सिद्धः न प्रातः प्रसिद्धस्तीय मास ऋतु के रूप में जो काल है यह काल वस्तुनाम उत्पत्ति वस्तुओं की उत्पत्ति उत्पत्ति प्रवृत्ति कर्मना उत्पत्ति और प्रवृत्ति से क्या लेंगे आप हम्म नहीं उत्पत्ति तो उत्पत्ति हो गई है उत्पत्ति स्थिति, स्थिति प्रलय जितने भी हो सकते हैं क्योंकि प्रवृत्ति का मतलब इत्यादि इत्यादि से मतलब उसका उत्पन्न हो गया उसका पालन होना उसका विनाश होना इस प्रकार का क्रियमान कर्मनश्च जो क्रियमान कर्म है क्रियमान का मतलब जो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्म है जो वर्तमान में क्रियाएं हो रही है ये सारे क्रियमान क्रियमान कर्मों का कारण कारण भावे न कारण स्वरूप से काल सिद्ध सिद्ध है या प्रसिद्धो अस्थित प्रसिद्ध है तस्मा सकार निमित्त कारणम अस्त और वो कारण के रूप में जो प्रसिद्ध है वो कौन सा कारण है निमित्त कारण अस्त वो निमित्त कारण है न भवतु काल अपने आप में निष्क्रिय होने से वो समवायि कारण तो ना बने पर निमित्त तु, निमित्त कारण निमित्त कारण तो साक्षात अस्ति है निमित्त कारण तो साक्षात् है पुनः कारण कारण शब्द उपादान कारण का, पुनः कारण शब्दों कारण शब्द उपादान कारण शब्द तो आ ही रहा प्रसंग से ठीक है जी कारणम तु असमवायिनो गुणा यह कारण शब्द आ ही रहा है फिर भी वहां से कारण शब्द की अनुवृत्ति ले सकते हैं यहां पर फिर भी उन्होंने कारण शब्द का कारण शब्द को यहां जोड़ा है इससे ये कहना चाहते हैं ये निमित्त को बताना चाहते हैं अगर वही कारण शब्द को यहाँ लाते तो फिर तो असमवा कारण हो सकता ठीक है ना अगर कहेंगे अगर यहां कारण शब्द को ला करके यहां असमवाय कारण का नि-, निवृत्त करना चाह रहे हैं तो पच्चीसवें सूत्र में भी तो ला सकते हैं फिर पच्चीसवें सूत्र को वहां असमवा कारण को आप ला सकते हो तो ऐसा ना करके इस कारण शब्द को उत्कर्ष करेंगे वहां पर 25 में जैसे अनुवृत्ति करते हैं नावृत्त नहीं एक होता है अनुवृत्ति एक उत्कर्ष सिंग, सिंगावलोकन उप सिंगावलोकन का तो फिर से देखना होता है अच्छा वहां उस भाषा में बोलते होंगे ठीक है हम उत्कर्ष बोलते हैं इसको अपकर्ष और उत्कर्ष मतलब ऊपर से नीचे लेने को अपकर्ष कहते हैं और नीचे से ऊपर लेने को उत्कर्ष कहते हैं यानी छब्बीसवें सूत्र में जो कारण शब्द है इसको पच्चीसवें सूत्र में ले लेंगे तो निमित्त कारण हो जाएगा दोनों ऐसा तो कहना चाह रहे हैं पुनः कारण शब्द उपादान्थ कारण शब्द के आते हुए को यानी कारण शब्द अनुवृत्ति के रूप में आ ही रहा था कारण शब्द का जो उपादान यानी ग्रहण किया है ये काल को निमित्त कारण बताने के लिए लिया गया है उत्पत्ति आदि परिणाम निमित्तत्वाद उत्पत्ति परिणाम आदि के निमित्त होने से तो वहां वस्तु नाम उत्पत्ति प्रवृति प्रवृत्ति से परिणाम भी ले सकते हैं आप एक उत्पन्न होना अलग है और परिणाम होना भी अलग है एक तो उत्पत्ति हो रही है जो उत्पन्न हुई वस्तु है उसमें परिवर्तन होना यह भी एक अलग प्रकार का कर्म है सूत्रार्थ वस्तुओं की उत्पत्ति परिणाम आदि कर्मों के प्रति उत्पत्ति परिणाम आदि कर्मों के प्रति काल निमित्त कारण बनता है काल निमित्त कारण बनता है ठीक है ओंकार ओ... को प्रणाम